गीता तत्वचिंतन स योगी परमो मतः दो सौ मन इंद्रियों पर हावी बने दूसरा मन से इंद्रिय ग्रामम समतः विनियम्य सम के पश्चात दूसरा कदम है दम मन के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेना हमारी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि इंद्रियां हमारे मन को अपने साथ भगा कर ले जाती है इंद्रियों का स्वभाव ही है बाहर की ओर जाना अपने विषयों में विचरण करना आंखें रूप देखेंगी कान शब्द सुनेंगे रसना स्वाद लेगी घ्राणेन्द्रीय गंध का स्वादन करेगी और स्पर्शेंद्रिय स्पर्श सुख के लिए लालयित रहेंगी इसके लिए इंद्रियां मन को अपनी ओर खींचती हैं क्योंकि बिना मन के साथ गए कोई भी इंद्रिय विषय ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो पाती मन जहाँ किसी इंद्री के फेर में पड़ा ये उसके विषय का सेवन हुआ विषय सेवन से मन में संस्कार पड़ा संस्कार से संकल्प उठने लगा और इस प्रकार अंत में संकल्प से कामना का तरु खड़ा हो गया अतः यदि हम चाहते हैं कि कामना तरु का उच्छेद ठीक ढंग से हो और हमारे जीवन में श्रम की प्रतिष्ठा हो तो इंद्रियों को मन के नियंत्रण में लाना ही होगा आज हमारा मन इंद्रियों का गुलाम है उनके कहने पर उठता बैठता है इसे ऐसा बनाना पड़ेगा कि इंद्रियां ही इसकी ग़ुलाम हो जाए जब मन इंद्रियों पर अपना आधिपत्य जमाने की चेष्टा करता है तो इंद्रियां किसी भी प्रकार बचकर अपने विषयों की ओर छूट भागता है उन्हें सब ओर से घेरकर कर अंतकरण की बाढ़ में समेटना पड़ता है जैसे चरवाह अपनी भेड़ बकरियों को सब ओर से घेरते हुए चलता है यही समन्तः विनियम्य सब ओर से अच्छी तरह से नियंत्रण में लाना का अर्थ है तीसरा धृति गृहित बुद्धया मन शनै शनै आत्मसंस्थम कृतवा उप रमेत प्रश्न उठता है कि मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हाँक कर ले तो आए अब इसके बाद क्या करना मन का स्वभाव भी उछल कूद करना है उसे एक स्थान से यदि निकाल भी लें तो वह चुप बैठने वाला नहीं है वह सतत क्रियाशील है जब तक उसकी क्रियाशीलता को अनुकूल भोजन नहीं मिलेगा तब तक वह विषय भोग रूप प्रतिकूल भोजन की ओर जाने के लिए मचलता रहेगा इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि वह अनुकूल भोजन क्या है पहले है कि धीरज संपन्न बुद्धि के द्वारा मन को धीरे धीरे आत्मा में स्थापित करना चाहिए और विषयों से उपरत हो जाना चाहिए इसे शास्त्रों ने उपरती के नाम से संबोधित किया है वेदांत शास्त्र में आत्म तत्व की अनुभूति के लिए साधन चतुष्टय की बात कही गई है जिसमें तीसरा साधन है सटक संपत्ति अर्थात सम दम उपरति तितिक्षा, समाधान श्रद्धा ये छपत्तियाँ प्रस्तुत श्लोकों में श्रम दम और उपरति की बात कही गई है यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि मन को बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे आत्मा में स्थिर करना चाहिए धीरे धीरे सनय है शनै क्यों इसलिए यह काम जल्दी का नहीं है मन को यदि कोई एकदम से आत्मा में केंद्रित करना चाहे तो यह संभव नहीं है मन कोई ठोस पदार्थ नहीं है कि उसे एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान में रख दिया जाए मन की वृत्तियों के समेटने की तुलना बिखरे हुए राई के दानों के समेटने से की जाती है राई की पोटली हाथ से छूटकर नीचे गिर गिरकर खुल गई और राई के दाने चारों ओर बिखर गए यह चित्त वृत्तियों की उपमा है बिखरे हुए मन को समेटना इन दोनों को समेटने के समान ही कठिन है यह काम एकाएक नहीं हो सकता क्रमशः ही श्रद्धता है पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है स्थितो स्थितौ अभ्यासः अर्थात उन वृत्तियों को पूर्णतया वश में रखने के लिए अभ्यास रूप सतत प्रयत्न करना पड़ता है तथा स तो दीर्घकाल सत्कारासेवितों दृढ़भूमि ही अर्थात दीर्घकाल तक परम श्रद्धा के साथ सतत चेष्टा करने से वह अभ्यास भूमि हो, होता, यानी जमीन पकड़ता है इसीलिए पर ही ही कहा गया। फिर कहते हैं संपन्न बुद्धि बुद्धि के द्वारा, बुद्धिया, जिस में धीरज नहीं है वह मन को आत्मा में स्थिर करने का काम नहीं कर सकती क्योंकि हमने बुद्धि से विवेक से विचार से मन को आत्मा में लगाया तो सही पर कुछ क्षण में मन फुर्र से वहाँ से निकल भागती है उसे फिर प्रयत्नपूर्वक विचार के द्वारा खींचकर आत्मा में लगाना पड़ता है यह बारंबार होता है जिसके फल फलस्वरूप बुद्धि में ऊब का भाव आने लगता है बुद्धि धीरज खोने लगती है वही साधक सफल होता है जो अनिर्विन्न चेतस होता है जिसकी व्याख्या हम अपने पूर्व प्रवचन में कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर बुद्धि का विशेषण लगाया धीरज संपन्न धैर्युक्त धैर्य सम्पन्न बुद्धि द्वारा मन को पकड़कर आत्मा में बिठाने के विषयों से उपरती अपने आप साधित होती है जब हम मन को दम का अभ्यास करते हुए बलपूर्वक इंद्रियों से हटाते हैं तो उसमें इंद्रियों के प्रति आकर्षण बना रहता है और उस काल में इंद्रियां भी बड़ी खीर करती है पर जब हम मन को विवेक विचार से पूर्ण बुद्धि के द्वारा आत्मा में स्थापित करते हैं तब उसका विचलन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और क्रमशः हमें विषयों की उपरामता प्राप्त होने लगती है यही सही उपरती है ऐसी उपरति ही टिकाऊ होती है